मृत्यु के पार मृत्यु के संबंध में वैज्ञानिक अभिमत भारतवर्ष में हिंदू आत्मा डबल में विश्वास करते हैं पर वे यह मानते हैं कि जीवात्मा स्थूल शरीर की दास अथवा उसके अधीन नहीं है आत्मा संपूर्ण रूप से देहातिरिक्त स्वाधीन एवं मृत्युहीन है उनका दर्शन मिस्रवासियों तथा दुनिया के अन्य प्राचीन देशों से बिल्कुल भिन्न है हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि शरीर का त्याग करने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है स्थूल शरीर के नाश होने अथवा अग्नि संस्कार करने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता इसलिए वे आज भी अग्नि संस्कार की प्रथा को स्वीकार करते हैं और इसे सर्वाधिक स्वास्थ्यकर एवं वैज्ञानिक मानते हैं अन्य श्रेणी के वैज्ञानिक चिंतक पुरातन वैज्ञानिक से थोड़ा अधिक विकसित हैं बीमारी एवं मृत्यु का कारण मन माइंड है वे न तो मन या बुद्धि या चेतन को की सत्ता को स्वीकार अस्वीकार करते हैं और न ही वे यह मानते हैं कि अणुओं की रासायनिक क्रिया के परिणाम परिणामस्वरूप मन बुद्धि और चेतना है इसके विपरीत उनका मानना है कि चेतना और मन का स्रोत अविनाशी है इसी तरह जीवन है जीवन अविनाशी है उनका मत है कि प्राण रासायनिक क्रियाओं का परिणाम नहीं है यह विद्युत या किसी अन्य बल के समान नहीं है जो पुरातन पंथी विज्ञान को ज्ञात है लेकिन यह विशिष्ट और स्वतंत्र है मन की संवेगात्मक क्रिया के कारण दिमागी या मृत्यु हो सकती है प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन हंटर असाधारण प्रतिभाशाली थे वैज्ञानिक होते हुए भी वे मन की शक्ति को स्वीकार करते थे फिर भी अपने आवेगों पर उनका काबू नहीं था वे अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते थे एक बार एक साधारण घटना के कारण वे अत्यधिक उत्तेजित हो गए और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई क्रोध से मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है यह इसका एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है फ्रांसी चिकित्सक टूरटेली ने दो महिलाओं को क्रोधित क्रोधातिरेक से मरते देखा था अतिशय क्रोध से हृदय की धड़कन रुक जाती है और संपूर्ण तंत्र विषाप्त हो जाता है अतिशय क्रोध से मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है क्रोध की थोड़ी अभिव्यक्ति या थोड़ा क्रोध होने से भयानक बीमारी हो सकती है यदि महिलाएं क्रोधावस्था में शिशु को स्तनपान कराती हैं तो वह विषाक्त हो जाता है शिशु के शरीर और मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है आज यह वैज्ञानिक सत्य है जिस तरह क्रोध शारीरिक तंत्र को भयानक रूप से हानि पहुँचाने वाली खतरनाक और विध्वंसकारी शक्ति है उसी तरह भय का प्रभाव भी है यह जो प्राय कहा जाता है कि भय से मरे जा रहे हैं इसका तात्पर्य है भय से मृत्यु हो सकती है हृदय स्पंदन बंद हो सकता है अथवा शरीर के अन्य अंग निष्क्रिय हो सकते हैं इसके अतिरिक्त घृणा एवं शोक भी शत्रु ही है शोक से भी शरीर को भारी हानि हो सकती है यह वास्तविक तथ्य हैं जब भय अथवा शोक आदि से मृत्यु हो सकती है तो फिर मन की शक्ति को किस प्रकार अस्वीकार किया जा सकता है मन का जब इतना अधिक प्रभाव शरीर पर पड़ता है जिससे अकाल मृत्यु हो सकती है तो फिर मन को सर्वाधिक शक्तिशाली मानने में बाधा कहां है तभी देखा जाता है कि उदार एवं विचक्षण वैज्ञानिक शरीर में मन को ही सबसे अधिक विस्मयकर एवं शक्तिशाली मानते हैं वे रूढ़िवादी वस्तुवादियों के समान नहीं हैं अन्य छोटे प्राणियों में भी मृत्यु का बहाना करते देखा गया है यदि सियार को घेरा जाए और वह निकलने का रास्ता ना पाए तो वहीं जमीन पर गिरकर मृत्यु का बहाना करता है और कुछ देर तक निश्चेष पड़ा रहता है और भी कई पशुओं में ऐसा ही देखा जाता है नशा मुरछा दिल का दौरा आदि में भी मृत्यु के समान ही लक्षण देखे जाते हैं इससे यही समझा जा सकता है कि विशेष परिस्थितियों में मन मृत्यु के समान लक्षणों की उत्पत्ति करता है वैद्या वैज्ञानिक इसे इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मन की शक्ति द्वारा मृत्यु हो सकती है तभी तो साधारणतः तो जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह शरीर में क्रियाशील उसी स्वयं सचेतन जीवनी शक्ति के अभाव के कारण होती है इसी सचेतन प्राण शक्ति की विच्छिन्नता ही मृत्यु लाती है वास्तव में सचेतन आत्मा में जीवनी शक्ति अर्थात प्राण तथा मन दोनों ही होते हैं इस प्राण शक्ति के साथ मन का अविच्छेद्य संबंध है मन किसी यंत्र के बिना कार्य नहीं कर सकता मन ही स्थूल शरीर रूपी यंत्र तैयार करता है प्राकृतिक वातावरण से पदार्थ के अनुकरण संग्रहित कर प्राण शक्ति प्राण के स्पंदन का संचार करता है प्राण शक्ति क्षीण होने पर जीवित आत्मा या सचेतन मन उसे संजीवित करने की ही हर तरह की चेष्टा करता है इसमें अक्षम होने पर शरीर के कोष एवं टिश्यू आदि की मृत्यु के साथ ही शरीर की भी मृत्यु हो जाती है इस तरह हम देखते हैं कि शरीर में मूल उपादान दो हैं एक मन और दूसरा प्राण स्पंदन अथवा शरीर के कोषों एवं पेशियों को स्पंदित अवस्था इन सभी का स्पंदन किंतु मन के द्वारा ही नियंत्रित होता है वास्तव में मन ही उसका सृष्टा एवं नियंत्रता है शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग की क्रियाओं का संचालन मन ही है अंगों का स्वतंत्र स्पंदन हो सकता है लेकिन समस्त अंगों के स्पंदन में एक छंद एवं संगति आवश्यक है अन्यथा जीवन रह नहीं सकता हृदय की क्रिया को फेफड़े की क्रिया के साथ एक निश्चित तरीके के से संगति आवश्यक है और सारे सूक्ष्म यंत्रों को इस तरह से दुरुस्त रखना पड़ता है जिससे एक दूसरे की सहायता कर सके यदि कोई यंत्र अलग हो जाए तो उसे ठीक जगह न लगा देने पर देह यंत्र कार्य कैसे करेगा पर यह मरम्मत का काम करेगा कौन आत्मसचेतन प्राण शक्ति ही यह कार्य कर है जिसे साधारणतः जीवात्मा कहा जाता है यह जीवात्मा अथवा व्यक्ति सत्तात्मक प्राण शक्ति ही समस्त अंगों की क्रियाओं के बीच संगति बनाए रखती है प्राण शक्ति का तात्पर्य है अहम बोध करने वाली जीवात्मा मैं शरीर हूँ मैं वह हूँ यही बोध यह अहम भाव ही सबको सचेतन सचेत कर सकता है एकत्रित कर सकता है एवं समस्त भिन्न भिन्न अंगों में अटूट स्पंदन भरकर पूर्ण समता का निर्माण करता है यह संगति हारमोनी ही जीवन है किसी ऑर्केस्ट्रा में 100 सौवाद्य यंत्र हो सकते हैं यदि वे निर्देशक का आदेश न मानकर कर अपने अपने इच्छा से बजाए जाए तो बेसुरा राग अड़ापने लगेंगे एक नहीं आएगी इसी प्रकार शरीर के विभिन्न यंत्र भी यदि अपने परिचालक की आज्ञा न मानकर असंगति पैदा करे आपस में समन्वय नहीं रखे तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता हो सकता विचार करना होगा कि हमारे शरीर के यंत्रों का परिचालन अथवा नियंता कौन है रूढ़िवादी वैज्ञानिक हो सकता है इस परिचालक को न माने पर आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार करता है कि एक व्यवस्थापक है और सारी यांत्रिकी पर उस निदेशक का नियंत्रण है वह जीवात्मा है मृत्यु के समय ही कर्ता जीवात्मा स्वयं को इस शरीर से मुक्त कर लेता है विफोरता तन्मयता अथवा आवेश में जीवात्मा शरीर तो छोड़ जाती है पर देह के साथ संपूर्ण बंधनों को नहीं तोड़ती एक प्रकार का संपर्क अथवा बंधन सूत्र रहता है प्राण शक्ति ही वह संपर्क अथवा बंधन सूत्र है सद्याजात शिशु की नाल नाड़ी जिस प्रकार माता के गर्भ के साथ संपर्क रखती है उसी प्रकार प्राण भी समस्त शारीरिक क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात प्राण ही शरीर को क्रियाशील करता है एवं प्राण की सत्ता से ही शरीर जीवंत है इस प्रकार स्थूल शरीर भी पुनर्जीवित हो सकता है किंतु प्राण का संबंध संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर पुनः प्राण संचार नहीं होता यह अवस्था ही मृत्यु है जीवन एवं मृत्यु का केवल यही अंतर है बहुत कम लोग इस अंतर को समझ पाते हैं मनुष्य को चैतन्य आत्मा जब मृत्यु के समय शरीर के से बाहर निकालती है उस समय उसका फोटोग्राफ अथवा लिया जा सकता है। मृत्यु के ठीक पूर्व और तत्काल पश्चात शरीर को तौलने के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र का आविष्कार हुआ है ठीक मृत्यु के समय एक प्रकार के बाष्प के समान का पदार्थ शरीर से बाहर आता है इस यंत्र के द्वारा उसका भार आधा अथवा तीन चौथाई आउंश के समान पाया गया है मृत्यु के समय वाष्प के समान जो सूक्ष्म पदार्थ बाहर आता है वह ज्योतिर्मय होता है इस ज्योतिर्मय पदार्थ का छाया चित्र दिया जा चुका है अनेक सूक्ष्मी उस पदार्थ को शरीर से बाहर जाते हुए भी देख चुके हैं उस समस्त समय समस्त शरीर एक विवाह में कुहासे से आवृत्त हो जाता है एक बालिका की कथा मुझे याद है जिसका भाई कुछ वर्ष पूर्व लॉस एंजल्स में मरा था भाई की मृत्यु के समय बालिका भाई के निकट ही थी मृत्यु के समय वह एकाएक बोल उठी माँ माँ देखो भाई के शरीर के चारों ओर कुहासा क्या है ये माँ किंतु तो कुछ भी नहीं देख पाई बालिका ने कहा यह कुहासा तो भाई के शरीर से ही बाहर हुआ है यूरोप में वैज्ञानिकों ने इस, इस विषय को गंभीरता से लिया है और इस दिव्य वस्तु की गवेशना कर रहे हैं इसे एक्टोप्लाज्म अथवा सूक्ष्म वहीर सत्ता आत्मरस का नाम दिया गया है इस वास्तव में वस्तु का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता यह बादल के समान होती है और कोई भी आकार ले सकती है तथा उसका छायाचित्र फोटोग्राफ भी खींचा जा सकता है परंतु वैज्ञानिक यह नहीं कह सकते कि यह पदार्थ क्या है फिर भी उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते वास्तविकता तो यह है कि हमारे शरीर से सदैव इस प्रकार का पदार्थ निकलता रहता है विशेषतः जब कोई मीडियम प्रेतावाहक अचैतन्य अवस्था में होता है तब यह पदार्थ देखा जा सकता है मीडियम को आधार बनाकर ही प्रेतात्मा शरीर धारण करती है एवं जिस मीडियम को आधार बनाया जाता है उसके शरीर से यह एक्टोप्लाज्म अधिक निकलता है मैंने स्वयं एकदम एकांत एक में प्रेत आवाहन बैठक में जहाँ कोई पेशेवर माध्यम नहीं था माध्यम के शरीर से इस प्रकार के पदार्थ को निर्धारित होते देखा है मैंने इस पदार्थ का संचालन किया और स्पर्श भी किया था एक्टो को स्पर्श करने पर कोई खास स्पर्शानुभूति नहीं होती एक्टो का वर्णन नहीं किया जा सकता किंतु जब यह कोई आकार धारण करता है तो यह हमारे रक्त मांस के शरीर के समान ही ठोस होता जाता है यह कोई भी आकार धारण कर सकता है जो शक्ति हमारी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करती है मृत्यु के समय शरीर त्यागने के पूर्व एक ही केंद्र पर एकत्रित हो जाती है इससे से हम देखते हैं कि व्यक्ति की दृष्टि शक्ति कमजोर हो जाती है तथा अन्य समस्त इंद्रियों की संवेदनशीलता कम हो जाती है एवं समस्त शरीर धीरे धीरे निस्तेज हो जाता है यह भी देखा गया है कि इस समय शरीर की सूक्ष्म शक्तियाँ प्रबल एवं निस्तेज हो जाती हैं किसी किसी मरणासन व्यक्ति की दूरदृष्टि एवं दूर श्रवण भी प्रबल हो जाता है इस समय अथवा मृत्यु के फौरन बाद ही प्रेत शरीर धारण कर सगे संबंधियों या मृत्यु या दूरस्थ जनों को सूचना देते भी देखा गया है अनेक वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घटनाओं को लिपिबद्ध किया है विख्यात फ्रांसीसी ज्योतिषी केमली फ्लैमारियन ने अपनी रचना दी अनोन ऐसी अनेक प्रमाणिक घटनाओं का समावेश किया है उन्होंने ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन किया है जो मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व अथवा कुछ क्षण पश्चात ही घटी है इस प्रकार की पंद्रह सौ घटना एकत्रित की गई और कुछ को पूर्ण विश्वसनीय मानते हुए संग्रहित किया गया है इन सब घटनाओं से स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई पदार्थ है जो पार्थिव शरीर की परिणति नहीं है और न ही जड़ देह से उत्पन्न कोई पदार्थ यही है एस्टोप्लाज्म एक, एक ऐसा सार तत्व है जिससे संवेदनशील सूक्ष्म जड़कण रहते हैं और यही सूक्ष्म जड़कण कण शाश्वत आत्मा के भीतरी तथा समग्र जड़ देह के बाहरी आवरण का निर्माण करता है साथ ही सूक्ष्म या वायव्य शरीर के आवरण का भी निर्माण करता है जो हम सब में है एक स्थूल शरीर एवं दूसरा सूक्ष्म वाय वायव्य शरीर हम सभी के दो शरीर हैं इस समय उस सूक्ष्म शरीर को न जान पाने का कारण यह है कि हमारी दृष्टि एवं इंद्रियां जड़ पदार्थों का व्यवहार करने में ही सक्षम है जब तक सूक्ष्म शरीर इंद्रियों की सीमा में नहीं आ जाता उसकी दृश्य अनुभूति नहीं की जा सकती इंद्रियों की सीमा जकणों जड़ कणों की स्पन्द क्षमता पर निर्भर है जिस प्रकार हम प्रकाश को तभी देख पाते हैं जब आलोक के तरंगाइत कण हमारी दृष्टि सीमा में प्रवेश करते हैं हम लाल रंग से लेकर बैगनी तक देख सकते हैं यदि लाल रंग के कणों का जो कंपन होना चाहिए वह न हो तो हम अपने दृष्टि से लाल रंग नहीं देख पाएंगे शब्द के विषय में भी यही सत्य है अनेक शब्द हमारी कर्णेन्द्रीय तक नहीं पहुंच पाते संभवतः हमारी कर्णेन्द्र की अक्षमता के कारण अथवा उचित परिमाण में कंपन न होने के कारण इसी प्रकार हम सूक्ष्म देह को भी तब तक देखने में असमर्थ रहते हैं जब तक कि वह हमारी दृष्टि सीमा अथवा स्पर्श सीमा में न पहुंच जाए इसे इसी पथ में पहुंचने को हम जड़ीकृत होना अथवा इंद्रिय ग्राह्य होना कहते हैं अर्थात अत्यंत द्रुत गति से स्पंदित सूक्ष्म पदार्थ को कम स्पंदन युक्त स्तर पर ले जाना ही जड़ीकृत है तभी हम अपनी पार्थिव इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं सुन सकते हैं अथवा स्पर्श कर सकते हैं